पिता पुत्र सुहृद भ्राता माता और बंधु बांधव रूपिणी जिनकी माया को यह जगत हटा नहीं पाता उन भगवान को बारंबार नमस्कार है जिनके हृदय में स्थापित करके मनुष्य इस योग माया रूप फैली हुई अविद्या को तर जाते हैं उन विद्या स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है जिन्हें यज्ञ पारायण मनुष्य यज्ञ पुरुष भगवत भक्त जन वासुदेव और वेदांत वेत्ता सर्वव्यापी श्री विष्णु कहते हैं उनको मेरा नमस्कार है जो संपूर्ण जगत के निवास स्थान हैं जिनमें सत और असत दोनों प्रतिष्ठित हैं वे भगवान अपने सहज सत्वगुण से मुझ पर प्रसन्न हों जिनका स्मरण करने पर मनुष्य पूर्ण कल्याण का, का भागी होता है उन पुरुष श्रेष्ठ श्री हरि की मैं सदा के लिए शरण लेता हूं क्रूर जी का हृदय भक्त से विनम्र हो रहा था वे इस प्रकार श्री विष्णु का चिंतन करते हुए कुछ दिन रहते नंद गांव में पहुंच गए वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उस स्थान पर देखा जहां गौएं दुही जा रही थीं वे वचनों के बीच में खड़े थे उनका श्री अंग विकसित नील कमल की आभा से सुशोभित था नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते थे वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह दिखाई देता था बड़ी-बड़ी बाहें चौड़ी और उभरी हुई छाती ऊंची नसिका विशाल युक्त मुस्कान से सुशोभित मुख लाल-लाल नख शरीर पर पीतांबर गले में जंगली पुष्पों का हार हाथ में स्निग्ध नील लता और कानों में सेत कमल पुष्प के आभूषण यही उनकी झांकी थी उनके दोनों चरण भूमि पर विराजमान थे श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद अक्रूर जी की दृष्टि यदु नंदन बलभद्र जी पर पड़ी जो हंस चंद्रमा और कुंदन के समान गौर वर्ण थे उनके शरीर पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे उनकी कद ऊंची और बाहें बड़ी-बड़ी थी Mukh prapul kamal saa Šušobit tha dhari gaurang Bلبhadr ji jan pardatei Mano Meg Mala se Ghira hua Jou saad kuruson Se bheiskrit Hain Unke Janm ko Dhikkar Hain Bhagwan Shri Hari Gyanat Svarup Hain Paripoon Satt Ke Punj Hain Sab Prakar Ke Dost Viraj Hain जगत में कौन सी ऐसी वस्तु है जो उन्हें ज्ञात न हो अतः मैं भक्त से विनीत होकर आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के अंशावतार तथा ईश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण की शरण में जाता हूं इस प्रकार विचार करते हुए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और मैं यदुवंशी अक्रूर हूं यूं कहकर उनके चरणों में पड़ गए भगवान ने भी ध्वजा वज्र और कमल आदि चिन्हों से सुशोभित अपने कर कमल द्वारा उनका स्पर्श किया और उन्हें खींचकर प्रेम पूर्वक गाढ़ आलिंगन दिया फिर बलराम और श्री कृष्ण ने उनसे बातचीत की और उन्हें साथ ले अपने भवन में गए परस्पर प्रणाम आदि के बाद अक्रूर ने दोनों भाइयों के साथ बैठकर भोजन किया और यथा योग्य उनसे सब बातें निवेदन की दुरात्मा दानों कंस ने वसुदेव और देवकी को जिस प्रकार धमकाया था उग्रसेन के प्रति जैसा उसका व्यवहार था और जिस उद्देश्य से कंस ने उन्हें ब्रज में भेजा था वह सब विस्तार से कह सुनाया सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये सब बातें मुझे ज्ञात हैं इस विषय में जो उचित कर्तव्य है उसे मैं करूंगा आप अन्यथा विचार न करें कंस को मारा गया ही समझें मैं बलराम जी सहित कल आपके साथ मथुरा चलूंगा बड़े बूढ़े गोप भी भेंट की बहुत सी सामग्री लेकर जाएंगे वीर आप किसी प्रकार की चिंता करें आराम से यहां रात बिताएं आज से तीन रात के भीतर ही मैं अनुचरों सहित कंस को मार डालूंगा तदनंतर गोपों को मथुरा चलने का आदेश दे अक्रूर श्री कृष्ण तथा बलराम जी नंद के घर में सोए सवेरा होने पर महावली राम और श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ मथुरा जाने को तैयार हो गए यह देख गोपियों के नेत्रों में आंसू भराए वे चिंता से इतनी दुर्बल हो गईं कि उनके कंगन और खिसक खिसक कर गिरने लगे वे दुख से पीड़ित हो लंबी सांस लेती हुई एक दूसरे से कहने लगी सखी गोविंद मथुरा जाते हैं वहां जाकर वे किस गोकुल में फिर क्यों आने लगे वहां तो अपने कानों द्वारा नगर की स्त्रियों के मधुर वार्तालाप का रसपान करेंगे नगर की नारियों के विलाशपूर्ण वचनों में जब इनका मन आसक्त हो जाएगा तब फिर गांव की रहने वाली इन गवार गोप गोपियों की ओर उनका झुकाव कैसे हो सकेगा हाय श्री हरि संपूर्ण ब्रज के प्राण थे इन्हें छीनकर दुरात्मा और निर्दयी विधाता ने हम गोपियों पर नस्थुर प्रहार किया है नगर की युवतीयां भाव मुस्कान के साथ बात करती हैं उनकी गति में लालित्य है वे कटाक्षपूर्ण नेत्रों से दिखती हैं अतः यह हम लोगों के पास क्यों आने लगे यह देखो गोविंद रथ पर बैठकर मथुरा जाता है क्रूर अक्रूर ने उन्हें चकमा दिया है क्या इस निर्दयी को प्रेमी जनों की मानसिक वेदना का अनुभव नहीं है जो यह हमारे नैना आनंद गोविंद को अनत्र लिए जाता है गोविंद भी आज अत्यंत निष्ठुर हो गए हैं देखो ना बलराम जी के साथ रथ पर बैठकर कैसे चले जा रहे हैं अरे इन्हें रोकने में शीघ्रता करो ए क्या कहती हो गुरुजनों के सामने हमारा कुछ बोलना उचित नहीं है अरे हम तो यूं ही बिरह की आग में जल रही हैं अब ये गुरुजन हमारा क्या कर लेंगे हाय ये नंद बाबा आद भी जाने को उद्यत हैं कोई भी श्री कृष्ण को लौटाने का उद्योग नहीं करता आज मथुरा वासनी युवतियों के नेत्र रूपी भ्रमर श्री कृष्ण के मुख कमल का मकरंद पान करेंगे वे लोग धन्य हैं जो मार्ग में पुलकित शरीर से बेरोकटोक श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे आज गोविंद का दर्शन पाकर मथुरा की नगरियों के नेत्रों में महान आनंद छा जाएगा आज उन भाग्यशाली युवतियों ने कौन सा शुभ स्वप्न देखा है जो वे अपने विशाल और कमनीय नेत्रों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान करेंगी अहो विधाता को किंचन मात्र भी दया नहीं है उसने हम गोपियों को बहुत बड़ी निधि का दर्शन कराकर हमारी आंखें ही निकाल हमारे प्रति श्री का अनुराग ज्यों ज्यों होता जाता है तेओ ही तेओ हमारे हाथों के कंगन भी शिग्रता पूर्वक ढीले होते जा रहे हैं अक्रूर का हृदय बहुत ही क्रूर है वह घोड़ों को बहुत जल्दी-जल्दी हाकता है हम जैसी आर्त स्त्रियों पर उसे छोड़ किसको दया नहीं आएगी अरे वह देखो श्री कृष्ण के रथ की धूल बहुत ऊंचे पर दिखाई देती है भाई अब वह धूल भी नहीं दिखाई देती अब वह भगवान को बहुत दूर ले गई इस प्रकार गोपियों के अत्यंत अनुराग पूर्वक देखते-देखते बलराम सहित श्री कृष्ण ने ब्रज के उस भूभाग का परित्याग किया रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे अतः बलराम अक्रूर और श्री दोपहर होते-होते मथुरा के समीपवर्ती यमुना तट पर पहुंच गए तब अक्रूर जी ने श्री कृष्ण से कहा आप दोनों भाई यहीं रथ पर बैठे रहें तब तक मैं यमुना के जल में नैयिक स्नान और पूजन कर लेता हूं श्री कृष्ण जी बहुत अच्छा कह कर, उनकी बात मान ली बुद्धिमान अक्रूर जी यमुना के जल में प्रवेश करके स्नान और आचमन किया ततपश्चात वे परब्रह्म का चिंतन करने लगे उन्हें जल के भीतर सहस्त्रों फणों से युक्त बलभद्र जी दिखाई दिए उनका शरीर कुंद के समान गौर और नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थे वासुकी और डिंभ आदि बड़े-बड़े नाग उन्हें घेरे हुए स्तुति कर रहे थे गले में सुगंधित वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी वे दो नील वस्त्र और सुंदर कर्ण भूषण धारण किए मनोहर गेंडुली मारे जल के भीतर विराजमान थे